भक्ति भक्तिराम सिंधु प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत विधि भक्ति विधि भक्ति में हमने विधि भक्ति के की व्याख्या देखी विधि भक्ति के अधिकारी कौन कौन हैं इस वस्तु को देखा और अंत गो विषय कल समाप्त हुआ अभी विधि भक्ति क्या विधि भक्ति के अंग देखेंगे सब किस प्रकार से विधि भक्ति की जाती है विधिया क्या है निषेध क्या है ये विस्तार में अभी अंत तक चलेगा इस लहरी के अंदर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिलूप संस्था आचार्य के, के द्वारा ज्ञानतिमीरांध से ज्ञाजनशलाकक्षुरमीलित ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवांश श्रीूपं साग्रजा सह गणरघुनाथ तम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधा पह गण लिता श्रीकृष्ण श्री श्री श्री चैतन्य प्रभुनिनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो विधि भक्ति के अधिकारियों के विषय में कल परसों में हमने देखा कि कैसे जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है किंतु भक्ति और मुक्ति की कामनाओं से रहित है भुक्ति और मुक्ति को जिसने लक्ष्य नहीं बनाया है मात्र भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य बनाया है वो विधि भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है और उसके बाद भक्ति और मुक्ति की कामना नहीं होनी चाहिए इस विषय में बहुत सारे प्रमाण रूप गोस्वामी देते हैं और बताते कि भगवद गीता में भी जो चार प्रकार के लोग बताए जो उनकी शरण में आते हैं भगवान की शरण में आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी ये लोग भी तब तक विधि भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो अपनी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा छोड़ नहीं दे तो ये बताने के बाद अधिकारी के विषय में एक और चर्चा चली कि क्या वर्णाश्रम के सभी वर्ण के और सभी आश्रम के व्यक्ति अधिकारी भक्ति के या फिर कुछ वर्णा अधिकारी है और कुछ नहीं अधिकारी है नहीं है स्त्री अधिकारी है नहीं है अंत्यजा अधिकारी है नहीं है जान अधिकारी है नहीं है भक्ति के इस विषय में चर्चा चलाई और निष्कर्ष दिया कि भक्ति हर एक मनुष्य मात्र को भक्ति का अधिकार है अधिकार मतलब उसको अनुमति है या उसकी योग्यता है भक्ति प्राप्त करने की अधिकार हरेक मनुष्य उसमें नहीं, ऐसे जीव मात्र का है ही लेकिन यहाँ पे जो विधि भक्ति की बात हो रही है तो विधि भक्ति में आया ना कि कौन तो जिसका भुक्ति मुक्ति की इच्छा चली गई है और इस तरह से तो बाकी तो पशु लोग भी यदि वो इच्छा चली गई है ऐसा तो कभी चैतन्य महापुर जैसे करते थे भक्ति को क्योंकि हृदय में ही है जीव का ही स्वभाव है हर एक आत्मा का तो उस प्रकार से तो सबका है ही अधिकार यहाँ पे मनुष्य की बात चल रही है इसलिए नई मात्रा से अधिकार है मनुष्य का हर एक मानव का अधिकार है उसमें वो कोई स्थिति जो है कि वो मानव समाज में कौन सी स्थिति में है वो उसका अधिकार छिंता नहीं है भक्ति में रहने का विधि भक्ति में प्रवेश करने का उससे कोई लागू नहीं होता है फिर वहां पर चर्चा चल गई कि तो फिर वर्णाश्रम के नियमों का क्या रोल है इसमें भक्ति में तो भक्ति में आता है तो फिर क्या वर्ण धर्म पालन नहीं करेगा या करेगा इत्यादि की चर्चा चली जो कहा से उठी क्योंकि भक्ति के जो अंग हैं जो आगे वर्णन होंगे विधि भक्ति के अंग उन अंगों में से कुछ ऐसे अंग हैं या कुछ ऐसी विधियां हैं जो सामान्य रूप से समाज में केवल ब्राह्मण कर सकता है तो हम सामान्य रूप से भक्ति के अंग में नौविधा भक्ति बोलते हैं श्रमण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना पादन सावेदन तो ये सब अंग हम सोचते हैं भक्ति के अंगों में लेकिन आगे अभी जो वर्णन आएगा तो उसमें 64 बताए हैं और ऐसे तो लाखों लाखों अंग है लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे में कुछ उसमें से मुख्य जो है उसका वर्णन करूंगा हरिभक्तिलास्य भक्त है अंगानी लक्ष्य शहर किंतु तानी कि हरि भक्ति विलास में इस भक्ति के जो अंग हैं लाखों लाखों अंग की चर्चा हुई है लेकिन उनमें से मैं कुछ जो प्रसिद्ध है उसका यहाँ पे यथामती वर्णन करूंगा तो ऐसे बहुत सारे अंग हैं भक्ति के तो ये जो नौ की कैटेगरी हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक एक के अंदर बहुत सारे हैं जैसे अर्चन अर्चन के अंदर बहुत सारी वस्तु होती है यहाँ पे जो चौसठ बताएंगे चौसठ में से कुछ चीजें तो अर्चन के अंदर आ जाती है जैसे तो ही श्रवन कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दास आत, सक्षम आत्मनिवेदन ये ब्रॉड कैटेगरी बहुत ही मोटा मोटा वर्गीकरण है इसके हरेक अंग के अंतर्गत बहुत सारे दूसरे अंग हैं ऐसे तो प्रश्न उठता था कि मान लो कि अर्चन विधि है तो अर्चन विधि के अंतर्गत कुछ ऐसे अंग हैं कुछ ऐसी भाग हैं कुछ ऐसी विधियां हैं जो सामान्य रूप से वर्णाश्रम समाज में केवल ब्राह्मण को ही अलाउड है या तो द्विज को अलाउड है और बाकी सब के लिए उसका निषेध है उसका अधिकार नहीं है ऐसा है तो जब आप कह रहे कि भक्ति के लिए नई मात्रा से अधिकार तो फिर ये अंग यदि आप लेकर क्या आते तो उसमें क्या ऐसे कोई विचार है कि ये वाला अंगल तो ब्राह्मण ही कर सकता है उसमें कोई का विचार चलता है तो ये विचार करके वहां पर फिर वो विस्तार से बताया जिसमें खासकर जो अर्चन पद्धति के अंतर्गत जो शालग्राम पूजा करने की बात है क्योंकि अर्चन पद्धति में बाकी बहुत सारे उसके अंग है मंदिर मार्जन करना या तो भगवान के लिए पानी लेकर के आना या तो भगवान के लिए भोग बनाने में आ, मदद करना सब्जी काटना इत्यादि इत्यादि हजार अंग आएंगे भगवान के फूल अर्पण करना भगवान को या तो भगवान के फूल जो अर्पित हुए उसको सूंगना भगवान के दर्शन करना ये सब अर्चन का भाग है दर्शन करना भी तो उसमें से कुछ ऐसे विशेष रूप से अंग जैसे भगवान की पूजा करना तो वो मनाही है शूद्र और उन सब के लिए वर्णाश्रम समाज में तो आप कह रहे हैं कि वर्ण विभाग यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है हर एक मात्र का अधिकार है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्णाश्रम के नियम यहाँ पे नहीं लागू होंगे तो तो आप फिर शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो शास्त्र में यहाँ पे रोक रोक दिया गया है ये सब हरिभक्त विलास में विस्तार से चर्चा हुआ है ये सब प्रश्न जो मैं कर रहा हूँ तो इस प्रकार से आता है उसमें कि यदि आप ऐसा कहते हो कि चलो अभी स्त्री की बात है या शूद्र की बात है तो आप उनको शालिग्राम दोगे क्या शालिग्राम यदि आप उनको दोगे कि हाँ आप इसका पूजा करो तो वो यदि इस पूजा में लगे कि तो ये ये ये ये शास्त्र से प्रमाण है शालग्राम पूजा करने से लोग नर्क में जाते है तो आप तो पूरा उनको निषेध कार्यो में लगा रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है तो इसलिए उसका उत्तर देते हैं कि नहीं जो विष्णु दीक्षा ग्रहण किए हैं वो शालग्राम अर्चन कर सकते हैं ये जो निषेध बताया गया है वो तो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने विष्णु दीक्षा वैष्णवी दीक्षा ग्रहण नहीं किए उनके लिए ये लागू होता है तो इस तरह से चर्चाएं चलती है फिर बात आती है कि तो ठीक है चलो तो भक्ति के कार्य में लगे लेकिन फिर वर्णश्रम के कार्य में ऐसे भी कुछ कार्य भक्ति के अंगों में आपका एक अंग ये है किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है तभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है तो, तो वर्णाशम जो विधि है उसके अंतर्गत तो पितृतर्पण आता है श्राद्ध आता है और देवी देवताओं की पूजा करने से उनका जो ऋण है वो चुकाना होता है ये सब सुदेव ऋषि भूत आत्त पितृ ये सबका जो ऋण है वो तो चुकाना ही चाहिए ये तो नित्य कर्म में आता है यदि ये नहीं कर पतन होता है ये तो पूरी वर्णाश्रम विधि को आप समाप्त कर दोगे पिंडदान नहीं होगा तो क्या होगा तो आप ऐसा कह रहे हो कि ये नहीं करके केवल भगवान की शरण लो विष्णु की और इन किसी की भी पूजा नहीं करनी अन्य देवाश्रय नहीं करना है तो तो फिर ये सब विधि में नहीं लगेंगे तो भी शास्त्रों के वचनों के विरुद्ध आप जा रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भक्ति शास्त्रों के वचनों के विरुद्ध होती है तो तो फिर इसकी कोई स्थिति ही नहीं रह गई तो फिर भक्ति का मतलब ही नहीं है किसी को भक्ति नहीं करनी चाहिए तो वेद विरुद्ध हो गया क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो नहीं ऐसा नहीं भक्ति में स्थित होकर के विष्णु की सेवा जब करते हैं तो विष्णु ही सबके मूल है और उनकी सेवा करने में सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है इसलिए जो भक्त है उसको कुछ अलग से पितृ तर्पण देवता तर्पण ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है सभी ऋण उसके मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो सब ऋण देने जिनके माध्यम से आ रहे हैं जो उनको आप सेवा कर रहे थे तो ये तो ऋण आप देवताओं को दे रहे थे वहां से भगवान तक जा रहा था कि सीधा भगवान की सेवा कर इसलिए जो मूल पकड़ते हैं मूल में पानी डालते हैं तो वहीं पूरे पेड़ के हर एक पत्ती को पहुंच जाते हैं तो उस तरह से किसी भी उसके करने की जरूरत नहीं है और यह शास्त्रोक्त्यादि उदाहरण दे करके ये भी स्थापित कर दिया कि ये शास्त्रोक्त वास्तविक विधि है तो इसलिए इसमें कहीं भी शास्त्र का हनन नहीं हो रहा है यही विधि है और यही निषेध है अन्य देवताओं का सेवा नहीं करनी ये है, और भगवान की सेवा करनी है और ये शास्त्रोक्त विधि है तो तो इस प्रकार से चीज़ स्थापित की यहां पे तो जो पिछले अध्याय में सब जो जो वस्तु आ रही थी कि जो भगवान को एकमात्र शरणागत हो जाते हैं उनको किसी और को आ, सेवा पूजा करने की जरूरत नहीं है और यदि वो वर्णाश्रम के अनुसार एक स्थिति में है किंतु यदि विष्णु दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ऐसी अर्ता भी प्राप्त हो जाती है जो भगवान को सेवा करने के लिए आवश्यक है तो इस तरह से वो वहां पे स्थापित किया एक गौर करने बात योग्य बात इसमें यह है कि ये जो चर्चा आ रही है कि उसको प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्या है करके तो उसमें अलग अलग प्रकार के देवताओं की शरण लेनी होती है या तो प्रायश्चित विधि की शरण लेनी होती है और उसमें ये भी भय रहता है कि वो ऐसा सोचेगा कि भक्ति जो है वो पाप काट नहीं सकती है तो भक्ति से सब पाप अपने आप कट जाते इसलिए भक्ति के अलावा और कोई प्रगति पद्धति की जरूरत नहीं है प्रायश्चित इत्यादि की भी अलग से तो ये सब स्थापित हुआ अभी इसमें गौर करने योग्य बात एक ये है कि भक्ति की क्रियाएं करने जो अभी सब वर्णन होगा वो सब करने के मार्ग में जो भी ऐसी प्रचलित वस्तु आती है शास्त्र से के ये शास्त्र का खंडन कर रही ऐसा लगता है तो उसी की बात हुई है यहाँ पे जो पिछले अध्ययन में चर्चा हुई एक तो आ, कुछ ऐसे तर्पण देवता तर्पण इत्यादि कार्य करने को मना किया है उसकी बात हो गई कि नहीं ये तो शास्त्र के अनुरू, अनुरूप ही है भगवान की सेवा करने से सब हो गया हाँ एक नहीं ये और जो बात की, की आप भक्ति में ये कराने जा रहे हैं तो इसमें यहाँ पे ये शास्त्र का खंडन हुआ तो वहां पे भी स्थापित कर दिया कि नहीं शास्त्र के अनुसार है ये लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं आई है कि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से पाप करता है उसको वर्णाश्रम पालन ही नहीं करना है अपने हिसाब से कार्य करता है और यदि उसने विष्णु दीक्षा ग्रहण कर ली है तो वो सही है उसमें कोई समस्या नहीं है ये बात नहीं आई है यहाँ पे यहाँ पे वर्णाश्रम को विमशिकली त्यागने की बात नहीं आई हैली मतलब अपने हिसाब से भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परि त्यज्य माम एकम शरणम तो वहां पे तो ये बात आ रही है कि यदि वहां पर तो ये बात आ रही है कि धर्मों को भी छोड़ दो तो को तो पकड़ के रखने की बात नहीं है वहां पे जब भगवान कह रहे कि धर्मों को भी यदि पकड़ के रखोगे वर्णाश्रम धर्म को तो भी भक्ति में कभी बाधा हो सकता है रुकावट हो सकता है तो यदि भक्ति के लिए जरूरी है तो वर्णाश्रम धर्म को भी छोड़ करके आ जाओ लेकिन इस, इसका मतलब यह है कि वो धर्म भी यदि वर्ण भक्ति में बाधक हो सकते हैं कभी तो अधर्म को कितना बाधक हो सकते हैं सही तो इसलिए अधर्म को तो पकड़ के रखने की बात ही नहीं है वो तो धर्म से पहले तो अधर्म छोड़ना है बाद में धर्म छोड़ने की बात है। पहले तो अधर्म तो छोड़ जो लोग ने धर्म कभी पकड़ा ही नहीं अधर्म भी पड़े रहे हैं तो उनके लिए ये श्लोक कैसे लागू होगा क्योंकि पहले ता... धर्म जब पकड़ के रखा हो तब तो छोड़ने की बात आएगी सर्वधर्म परि लेकिन धर्म है ही नहीं मेरे पास तो छोड़ूंगा क्या इसलिए जो आधुनिक लोग हैं वो बहुत गलत धारणा में पड़ जाते हैं वो सोचते कि भगवान ने तो वर्णाश्रम को त्याग करने को बोल दिया इसलिए हमको वर्णाश्रम ग्रहण ही नहीं करना है लेकिन फिर अधर्म वर्णाश्रम के जो विकर्म है वो तो पकड़ के रखते है नहीं इससे तो समस्या नहीं है मतलब धर्म जो है उससे भक्ति को समस्या होने वाली थी और जो अधर्म जो विकर्म है जो पाप कर्म है उससे भक्ति को समस्या नहीं होने वाली है ये दुर्बुद्धि या गलत बुद्धि रखते हैं जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि भक्ति में वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है इस प्रकार से आज के लोग की मैं बात करना हूं तो इसलिए निश्चित रूप से वो गलत विचार है और इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए हमको यहाँ पे ऐसा समझना है यदि धर्म भी वर्णाश्रम धर्म भी भक्ति में रुकावट कर सकता है तो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध जो अब पाप कर्मों की जो बातें हैं वो तो कितना नुकसान करेगा उसको तो सबसे पहले छोड़ना है ऐसे सोच के अभी आपका प्रश्न है वो कभी हमारा बातचीत को टिक रहेगा और वर्ना शंकराचार्य में शायद कि चीज़ है और अलग अलग लोगों का शांति कभी ये चीज़ है जब हम ये बात करते हैं तो हम शुद्धता की बीमारी है और उतना समाप्त नहीं है तो उनका भी आशय वर्ना शंकर या वर्ना शंकराचार्य से जुड़ पड़ेगी हम दो तीन माह में बहु कैसा मेरी बच्ची तो उधर नाच करता है कई चीज़ वो फ्राई चिप या ये जो ग्राम का जो शांति ये सभी चीज़ है हमलोग कैसा मेरी कितना भाग हमें उसके लिए मतलब बच्ची कुछ बच्ची नहीं हम हमारे पास में ऊपर नीचे होगा तो इसको ऑर्गनाइज्ड पालन करना भी है उनका रूप मगर प्रश्न है हम तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रायश्चित नहीं करना है देवी देवता की पूजा नहीं करना इत्यादि है तो हम लोगों के लिए ये कितना लागू होता है क्योंकि हम बात यदि करते हैं कि ये वाली शांति करें या वो वाली शांति करें ऐसा भी कभी विचार आता है मतलब ग्रहों की शांति तो किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में अः वर्णाश्रम क्योंकि वर्णाश्रम में है प्रायश्चित भी है अलग अलग प्रकार की शांतियां भी हैं शुद्ध भक्ति के मार्ग में हम है वो बात सही भी हो सकती है और वो बात सही नहीं भी हो सकती है या आधी सही आधी गलत भी हो सकती है क्योंकि केवल स्कोन में आके तिलक माला पहन लेने से ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाता है उसका अधिकार पहले बता दिया उस अधिकार के अनुसार यदि है तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है उस अधिकार के अनुसार जितने हैं उतने शुद्ध भक्ति के मार्ग में है इसलिए वो एक पहला पॉइंट अभी इसमें अः ग्रह शांति की जो बात है जिन जिन की जो में देवी देवताओं की या भगवान से अलग किसी की शरण लेनी पड़ती है तो वो वस्तुएं नहीं करनी है यदि कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में रहना चाहता है अन्यथा मिश्रण करना चाहता है ये अन्य शरणागति में मिश्रण होता है यदि मान लो देवी देवता की शरण में जाते हैं तो अन्य शरणागति का जो भाव है उसमें मिश्रण आ जाता है अन्य युगों में ऐसा होता था और ये भी एक प्रकार की अनन्य शरणागति का एक निचला भाग था कि देवी देवताओं को भगवान के ही अंग समझ करके उनकी पूजा करके इस प्रकार से विधि भी करते थे प्रायश्चित विधि भी हो सकती है या तो शांति करना इत्यादि हो सकता है और माधव संप्रदाय में आज भी इस प्रकार से चल रहा है इसका वर्णन इस इ, इस लेवल का वर्णन नारद पंचरात्र में आता है चार में से ये एक लेवल है जो सबसे नीचा वाला है चौथा लेवल शरणागति का किंतु वहीं पे आता है कि कलियुग के जीव अपनी अन्यता अनन्य भावना नहीं बनाए रख, रख पाते हैं प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करने से इवन भगवान का अंग समझ करके भी करने जाते हैं फिर भी वो अनन्यता नहीं बनी रहती उसकी अनन्य भावना अनन्य शरण की भावना जो है नहीं बनी रहती है इसलिए उनको ये अवॉइड करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए तो इसलिए हम पाते हैं कि हमारे जो आचार्य गण तो खासकर भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर नरोत्तम दास ठाकुर से लेकर के कि वो अन्य देवाश्रय नहीं कहते हमेशा और हमको मना करते देवी देवताओं की पूजा वाली चीजों में जाने के लिए अभी इसमें भी शांतियों की जो बात है तो उसमें भी देवी देवताओं की शरण में जाना पड़ रहा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए अभी इसमें कभी ऐसी भी बात आती है कि हम यदि केवल भक्ति में प्रगति के लिए ये चीज करा रहे हैं क्योंकि शरीर सही शरीर चाहिए तो हम डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमारा शरीर यदि ठीक रहता है तो हम साधन भक्ति जैसे ठीक कर पाते हैं तो इसी तरह से हमारे शरीर में भविष्य में यदि कोई समस्या आने वाली है या मन में भविष्य में कोई समस्या आने वाली है तो यदि शांति इस प्रकार से करा दे देवी देवताओं के पास जाकर के ग्रह शांति है ऐसा तो ये भक्ति के अंक की ही गिनना चाहिए ना गिना भक्ति के अनुकूल ही गिना जाना चाहिए जैसे डॉक्टर के पास गए ऐसे ग्रह के पास गए क्या भेद है तो यहाँ पे भेद बताते हैं आपको ज्यादा विस्तार में बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी इसमें बहुत विस्तार में रिसर्च की थी नारद से तो इसमें यह बात आती है कि देवी देवता के पास जाना डॉक्टर के पास जाने में बहुत बड़ा भेद है उसमें देवी देवता के पास जाने में शरणागति रूपी विधियां और वो भावनाएं सम्मिलित है जबकि डॉक्टर के पास जाने में तो केवल एक मैकेनिकल वस्तु है जाकर के वो कुछ दवाई देंगे वो दवाई लेकर के हम स्वस्थ हो जाएंगे तो उसमें जो हमारी शरणागति की भावना है वो हनन नहीं होती है लेकिन देवी देवता के पास जाने की जो विधि है पूरी इस प्रकार से ग्रह शांति इत्यादि तो उसमें ये शरणागति की भावना हनन हो जाती है क्योंकि उसमें भावनाएं सम्मिलित है वो केवल एक मैकेनिकल वस्तु नहीं है उसमें आपको शरणागत होना पड़ता है और शरणागति के जो लक्षण है उसको पालन करना पड़ता है उसमें एक विश्वास की बात भी रहती है उसमें तो इस तरह से अलग अलग कारण से वो दोनों एक ही नहीं है तो अभी हमारी शरणागति जो है उसमें फिर भौतिक वस्तुओं से हम अभी यहाँ पे बात आई ठीक है तो चलो भगवान को शरणागत रहते हैं ऐसी बात आ सकती है ठीक है तो देवी देवता के पास नहीं जाएंगे लेकिन फिर इसका क्या मान लो हमारी ग्रह में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है जिसके कारण हम हमको या हमारे पुत्र इत्यादि को कोई समस्या आने वाली है तो उसका क्या करेंगे तो उसमें फिर ये बात आती है कि अभी एक है कि अनन्या शरणागति और दूसरा है कि अन्याभिलाषिता शून्यम शरणागति तो ये दोनों में मिश्रण हो सकता है अन्य नहीं हुई शरणागति अभी यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कोई भक्त, जो सोचेगा कि ठीक है जो भी कुछ आ रहा है हमारे जीवन में वो सब हमारे ही किया धराया है अपने ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं और भगवान की अनुमति के बिना ये सब नहीं आता है तो जो भी कुछ आ रहा है उसको भोगते रहेंगे उससे जो भी कष्ट होता है उसको सहन करते रहेंगे और भगवान की भक्ति करते नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग कि वो ये ऐसा भक्त क्या करता है कि वो आ, हमेशा भगवान की कृपा के लिए प्रतीक्षा करता रहता है और अपने कि अपने ऊपर जो भी सुख दुख आ रहे हैं उसको भोगता रहता है जो भी दुख आ रहे हैं वो सोचता है कि मेरे द्वारा ही किए विपाक कर्मों के कारण ये मुझे आ रहा है तो इसे मुझे भोगने दो उसके ऊपर उसको वो सहन करता रहता है और पूर्वी विद्य नमस्ते हृदय मन और मन शरीर मन और वचन से भगवान की सेवा करता रहता है ऐसा व्यक्ति मुक्ति पद प्राप्त करने के योग्य बन जाता है तो ये भागवतम का जो श्लोक है इसके अनुसार कोई व्यक्ति कार्य कोई भक्त कार्य कर सकता है करना चाहता है शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो है जो है वो तो शिल बताया ये श्लोक को इस्कोन के भक्तों को गले में लटकाना चाहिए ये इस्कोन के भक्तों का गाइड है ये श्लोक तो ये जो विधि भक्ति की हम बात कर रहे हैं अभिलाषिता शून्य जो भी भक्ति के गुणगान भी बहुत आते हैं अन्य राशिता शून्य भक्ति के गुणगान बहुत है शास्त्र में किन्तु ये तो उसको प्राप्त करने में ये अर्चन भी है अभी दूसरा भक्त ऐसा हो सकता है जो सोचे नहीं इसके बिना तो नहीं चलेगा मुझे इतना कष्ट तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मेरी भक्ति में ही रुकावट आ जाएगी इसके कारण मैं फिर इतना तो सहन नहीं कर पाऊंगा ये चीजें तो मुझे थोड़ी सॉल्व करनी ही होगी तो उसमें फिर थोड़ा मिश्रण करना पड़ेगा काम असर वो काम हो मोक्ष काम उदार थी नक्ति योग्यम तो कभी कभार ऐसी आवश्यकताएं आन आवश्यकता अनपढ़ इस श्लोक का भी उपयोग कर लेते हैं कुछ बार कि ठीक है भगवान से ही मांग लेते हैं अन्... लेकिन देवी देवता के पास नहीं जाते ठीक है भगवान से जितना संभव है उतना मांग लेंगे चलो ठीक है ये ग्रह की दशा हटाओ ऐसी तो विषय के भी बारे में भी हरिभक्त महात्म तो बता दिया महात्म होता है, आता है कि ये नाम लेने से ये चला जाएगा गोपाल चित्र वरुण पड़ा था, था, था। तो दिखाया ऐसा करने पर यह हो जाएगा वैसा करने पे वो हो जाएगा जो इसकी कामना करता है वो ये नाम ले उसकी कामना करता है वो वो नाम ले तो वो वहाँ पे भक्ति विलास में लिखते हैं सनातन गोस्वामी कि ऐसे भक्तों के लिए हैं जो काम वासना वाला है तो उसकी अन्य शरणागति जो विष्णु को अनन्य शरणागति है वो हनन नहीं हो जाए इसके लिए यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे हम दे रहे हैं इसलिए बताते हैं ना हरिभक्ति विलास जो है वो शुद्ध भक्त के लिए ही नहीं है उसमें दूसरी ऐसी चीजें भी है जो मिश्र भक्त को या तो शुद्ध भक्ति में थोड़ा बहुत जो मिश्रण है ऐसे व्यक्ति के लिए भी वो दिया गया ठीक है तो ये मिश्रण हो सकता है बहुत ही थोड़ा हो कि कभी कभार बहुत ही कष्ट का जब समय है कि भाई इसके बिना तो नहीं चलेगा हो सकता है जीवन में एक या दो भाई दो बार ही मांगा तो थोड़ा मिश्रण होगा उस विधि भक्ति के उसमें थोड़ा सा मिश्रण रहा लेकिन किसी का हो सकता है कि ज्यादातर तो मांग ही लेता है और शुद्ध भक्ति भी चाहता है तो उसमें मिश्रण ज्यादा हुआ और प्रगति उस प्रकार से रहेगी फिर तो इसलिए जब आप भक्तों को देखते हैं विश्लेषण करते हैं भक्त समाज का तो अलग अलग भक्तों का अलग अलग अधिकार होता है उसमें किसी का विधि भक्ति का कम अधिकार है ज्यादा तो ये वाली सब चीजों का अधिकार है तो किसका विधि भक्ति है अच्छे से लेकिन इसका थोड़ा सा मिश्रण या किसी की पूरी तरह से विधि भक्ति कुछ भी हो जाए वो तो बस भगवान की शरणागति में रहता है मैं तो कुछ नहीं मांगने वाला जैसा भगवान रखते ऐसा रहूंगा सो so, अब देखेंगे बहुत भेद है इसमें जो विधि भक्ति के पूर्ण अधिकार में इस प्रकार से अन्य विलासिता शून्य विधि भक्ति के तो आप उस आप उसका जीवन देख सकते हैं कि कितना वो कष्ट सहन करता है ऐसे ऐसे जब आ, टेस्ट आती है जीवन में आती है तबके जीवन में आती है कष्ट आते अलग अलग प्रकार से कि जिसमें ऐसा होता है कि चलो भगवान से कुछ कुछ मांगना तो पड़ेगा ही तो तब भी वो नहीं मांगता है काफी हाई लेवल है और इसी तरह से जो मांगता है कि लेकिन केवल भगवान से मांगता है उनका भी काफी एक तरह से हाई लेवल तो है भगवान देंगे तो लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा लेकिन मांगोगा भगवान से वो भी लेवल एक तरह से काफी रहता है तीव्रेना भक्ति हो ना तो इसलिए इस प्रकार से लेवल्स बनते हैं ये सिद्धांत यहाँ पे बता दिया लेकिन उसका मिश्रण होता है जीवन में कई बार तो कभी कभार कभी कभर किसी तो ने कुछ मांग लिया तो उसका उतना भक्ति की प्रगति में उतना पीछे नहीं जाएंगे हाँ हा, कोई एकदम शुद्ध से ही भक्ति करना है विधि भक्ति उस उसकी जो प्रगति होगी बहुत जल्दी होगी बहुत फास्ट होगी भगवान उससे और, और ज्यादा प्रसन्न रहेंगे लेकिन दूसरा है कभी कभार अभी पूरा शरीर खत्म होने वाला है तो इसलिए हाँ एक बात है यदि स्वयं का या किसी का शरीर ही खत्म होने वाला है ऐसी प्राण संकट आ गया है तो उसमें कभी कभार मांग लिया तो वो आ, एक क्या बोलते हैं अपवाद की तरह लिया जाता है प्राण संकट समय है उसमें कभी निकल गया ऐसे इच्छा तो ठीक है चलो उसको भगवान क्योंकि प्राण संकट समय हमारे हाथ में नहीं है तो आ जाता है कभी लेकिन इस प्रकार से मिश्रण रहता है तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि विधि भक्ति की स्थिति क्या है एक्चुअली में और इसीलिए उसका इतना क्या बोलते है? बुरी बुरी प्रशंसा है उसकी भक्त है जो एक शुरुआत में भी है तो भी वो बहुत ऊपर है और ऐसे प्रशंसा है रहती है उसकी तो इसलिए अभी यहां पर प्राश्चित की बात ग्रह शांति की जो बात आई तो ग्रह शांति के लिए वास्तव में तो हमको यही सोचना चाहिए कि भई ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह जो जो भी सब इनको जो करना है है है है है करना करे मेरा ही किया है। तो तो केवल निमित्त ये ये मुझे समस्या कर रहा तो कारण होने का हमारा वो तो ग्रह हमको समस्या कर रहा है क्योंकि हमने ऐसे काम किए हैं उसका फल मिल रहा है हमको जैसे किसी को फांसी पे लटकाया जाता है तो उस समय जो फांसी पे लटका रहे वो जल्लाद होता है उसके पहले जज ने वो लिख करके दिया होता है तो कोई बोलेगा वो जज ने लिख करके दिया इसलिए तुमको फांसी पे लटका है मुझको फांसी पे लटका जज का समाधान करो उसको जाके घूस दे दो लेकिन वास्तव में वो जज नहीं है वो तो निमित्त है इसी तरह से ग्रहण निमित होते हैं उनको समस्या देने हमारा ही किया धराया है ऐसा समझ करके आ, आ, क्या था सु समीक्षा भुंजान एवात्मकृतम आत्मकृतम विपाकम स्वयं के द्वारा किया हुआ जो विपाक कार्य है उसको उसको भुगता रहता है ये समझ करके मैंने ही किया है ये वास्तविक स्थिति है लेकिन ये स्थिति में कई लोग नहीं रह पाते तो इसलिए फिर ठीक है चलो तो आपको करना ही है ये तो ग्रहों की शांति में भगवान के नाम से शांति करो चलो तो विष्णु सहस्र बोलते हैं उससे सब ग्रह शांत हो जाते हैं यहां ऐसा अलग अलग अलग अलग शब्दियां है विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में काफी ऐसा आता है कि ग्रह शांति के लिए बहुत उपयोग होता है इसका विष्णु सहस्त्र नाम का इसका पुराण में भी आता है हरिभक्त विलास में भी आता है इत्यादि और जहां तक प्राइस प्रायश्चित की बात है तो आज के समाज में तो लोग ऐसे भी आजकल इस प्रकार से हमारे पाप पुण्य का तो विचार ही नहीं है किसी का इसलिए जनरली भक्तों को प्रायश्चित का बहुत होता नहीं है <laughs> वो तो बहुत ही विरले ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे मैंने पाप कर लिया है तो प्रायश्चित करना चाहिए <laughs> जहां तक मैंने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न बहुत आएगा भक्तों के विचार में कि प्रायश्चित नहीं करना चाहिए आपका कुछ इससे कौन प्रश्न था आपका <स्थाँगे> और एक दूसरे की हम कुछ चरण में देखिए कोमेन तो फॉलो पालन करना ही होगा हम्म कर्मकांड के आदमी दान पालन कभी नहीं होता है वो पूर्ण शरण से गुजरना चाहिए तो कैसे क्लैरिटी मिलने वाली है नहीं तो क्रिस्टलेशन में जाना था इसीलिए निर्भर मोदी मेरा कोड ये को डिजिटल में तो और प्रश्न ये है कि इसको में तो हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे लोग आते हैं और कहीं कोई तो ऐसा भी होता है कि पूर्ण शरणागति तो है ही नहीं पूर्ण शरणागति का विचार भी इतना नहीं है थोड़ी चीज में थोड़ा शरणागत होते थोड़ी चीज में ऐसे रहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमारे पास क्या क्या बताना चाहिए उनको किस प्रकार की विधि देनी चाहिए क्योंकि पूर्ण शरणागत तो तो नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनको वर्णाश्रम पालन नहीं करना है वर्णाश्रम तो हमारे लिए नहीं है तो क्या करना चाहिए शिला प्रभुपाद इसी चिंता को रख करके दैव वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहते थे क्योंकि विधि भक्ति जो है जो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं लाशिता शून्य भक्ति जो है जिसमें विधि भक्ति भी है तो विधि भक्ति के स्तर पे भी व्यक्ति काफी ऊपर होता है और एक तरह से वर्णाश्रम के नियम के परे नहीं कह सकते क्योंकि तीन गुणों से परे नहीं है किंतु वर्णाश्रम धर्म के ऐसे नियम एक्चुअली वास्तव में तो ये विधि भक्ति जो कर रहे हैं वो अः केवल और केवल ये जो वर्षिप और इत्यादि के जो कुछ नियम है भगवान की सेवा करते हैं इसलिए एक तरह से शास्त्रों का ही पालन कर रहे हैं ऐसा नहीं कि शास्त्र के विरुद्ध कहीं जा रहे हैं ये तो जो प्रचलित वस्तु है जिसमें देवी देवता की पूजा होती थी उसकी जगह वो तो केवल भगवान की पूजा करते हैं इतना ही भेद है तो अः यहाँ पे जो आपने प्रश्न किया कि कोई यदि इतना शरणागत नहीं है तो वर्णाश्रम धर्म के नियम तो सबको पालन करने हैं केवल उसमें जो देवी देवताओं की पूजा के विषय में जो बातें आती है वो यहाँ पे हनन होती है कि नहीं वो सीधे भगवान की पूजा कर रहे इसलिए उसकी आवश्यकता भी नहीं है और करना भी नहीं है वो विरुद्ध है इसलिए और जहां पे अधिकार की बात आती है भगवान के शालग्राम शिलाई इत्यादि पूजन की तो जिसने विष्णु दीक्षा ग्रहण की है उसका अधिकार है उसमें से इसलिए प्रश्न यहाँ पे आता है कि वो व्यक्ति विष्णु दीक्षा कब ग्रहण कर सकता है क्योंकि भक्ति में तो सब लोग अलग अलग स्तर पे आएंगे लेकिन विष्णु दीक्षा कौन ग्रहण कर सकता है विष्णु दीक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो उतनी श्रद्धा उत्पन्न कर चुका है कि जिससे वो एकनिष्ठ शरणागति में है केवल और केवल भगवान की शरणागति में और किसी की शरणागति में नहीं जाएगा गुरु के अंतर्गत रहेगा और भक्ति के नियमों का पालन करेगा हमेशा उनके एकमात्र इष्ट देव है भगवान विष्णु तो इस तरह से भगवान नाम और चार नियम पालन करना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आती है इसमें क्योंकि वो पाप नहीं करना चाहिए पाप में जीवन नहीं होना चाहिए उसका ये जो वस्तु है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है दीक्षा के लिए यहां से दीक्षा लेकर के कोई प्रवेश करता है भक्ति में ये प्रवेश करने पर भी हो सकता है कि किसी की भगवान से कुछ भौतिक मांग भी रहा हो आवश्यकता पड़ने पर कभी कभार तो ये लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है चार नियम पालन करना और सोलह माला का जब अर्थात पूर्ण शरणागति शरणागति ली आत्मसमर्पण किया क्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण तो लेकिन ये आत्मसमर्पण के अलग अलग लेवल हो सकते हैं <स्थाँगा> तो अभी यदि दैव वर्णाश्रम स्थान पर नहीं है तो क्या होता है सभी प्रकार के जो मिश्र इच्छा से आए हुए भी जो लोग हैं तो वो लोग शुद्ध भक्त के नाम पे उन लोगों का भी शुद्ध भक्ति से ही पहचान हो जाती है और उसके नाम पे फिर उनके जो तो जो सब इच्छाएं हैं वो तो पाप करके भी पूरी करते हैं या तो अलग अलग दूसरे तरीके से पूरी करते हैं तो उसके कारण वर्णाश्रम की धचिया उड़ जाती है और वो व्यक्ति के अपने लिए बहुत नुकसानदायी है वो उसकी भक्ति के लिए यदि दैव वर्णाश्रम स्थान पे है तो ऐसे भी जो भक्त मान लो आ रहे हैं उसकी भौतिक इच्छाएं भी है, भगवान से भी कुछ मांग तो रहे ठीक है वो भी भक्ति में आ सकते हैं लेकिन क्योंकि समाज के कुछ नियम स्थापित है ऑलरेडी वर्णाश्रम के नियम तो इसलिए वो नहीं करेगा वो समाज में दुर्गति नहीं करेगा उस पहले भी जब समाज में था तो एक प्रकार जे वर्णाश्रम समाज में ही वो भक्ति में आने से पहले भी जो समाज में था तो वहां पे उसके वर्ण के अनुसार जो नियम पालन कर रहा था उसमें उसकी दुर्गति नहीं हो रही थी लेकिन अभी जब विष्णु दीक्षा ग्रहण करता है तो तीन चीज होती है उसमें एक तो पहले वो समझ गया कि विष्णु ही परम है और सभी उनके दास हैं मैं भी उनका दास हूँ देवी देवता इत्यादि सभी दास हैं तो ये समझ करके उसने एक शरण ग्रहण की अनन्या अनन्य शरण ग्रहण की अन्य शरण ग्रहण करने के बाद अः वो दूसरे किसी देवता की शरण में नहीं जा रहा है देवता पूजा उसने बंद कर दी रहा था तो, तो उसके जीवन में ये अंतर आया ऐसा नहीं है कि जीवन आप पहले के समाज में भी ले तो कोई चार नियम भंग नहीं करता था चाहे भक्तों की चाहे अभक्तों चार नियम की बात है वो तो वर्णाश्रम की बात है लेकिन उसके जीवन में क्या अंतर आया कि हाँ उसने दूसरे देवी देवताओं के शरण में जाना बंद किया विष्णु को एकमात्र शरण स्वीकार किया ये पहला अंतर है उसके जीवन में और उसके जीवन में दूसरा अंतर किया उसने विष्णु भक्ति शुरू की गुरु के अंतर्गत रह करके अपने जीवन का जय मात्र और मात्र कृष्ण प्रेम प्राप्त करना स्वीकार किया ये दो भेद आए उसके जीवन में और जो लोग उस समाज में अंत्यज या चांडाल या शूद्र इस प्रकार के होते थे तो उनके जीवन में एक और एक्स्ट्रा भेद आया कि वो सामान्य रूप से पाप कर्म करते भी होते होंगे जैसे चांडाल है जो उनके वर्ण के अनुसार शायद उनके वर्ण तो नहीं कह सकते उनकी जो जाति या स्थिति है उसके अनुसार उस समय पापकर्म नहीं माना जाता ऐसा हो सकता है लेकिन अभी क्योंकि वो विष्णु की शरण में आया है तो उसको वो कार्य भी छोड़ना होगा वो भी जो मान लो कि कोई चांडाल है कुत्ता तो खाने वाला है तो उसको वो सब छोड़ना पड़ेगा तो उसके जीवन में और ज्यादा थोड़ा अंतर आया आज के समाज में भी जब उपाध प्रत्याश करे तो सबको छुड़ा रहे हैं चार नियम पालन करवा रहे हैं ना सबसे चाहे वो मास्क खाता था कि नहीं खाता था सबको पालन करना पड़ता तो आज के समाज में जब भक्ति करने जाते हैं तो बहुत बड़ा अंतर करना पड़ता है जीवन में क्योंकि एक भक्त है तो वो साधन अवस्था में जब है तो वो पापकर्म नहीं कर सकता है और उसको वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है उस प्रकार से उन विधि निषेधों का पालन करना होता है सामान्य बाकी सब विधि निषेध केवल देवता की पूजा को छोड़कर के, तो आज के समाज में तो सब लोग वर्णाश्रम के विरुद्ध हैं तो इसलिए सदाचार के विरुद्ध है तो सदाचार के विरुद्ध है तो भक्त को जीवन में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं पहले तो चार नियम पालन करना यह भी बहुत बड़ा परिवर्तन है और फिर दूसरे बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं तो इस तरह से शिल प्र रूपा जिसलिए थे कि वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो तो हम हरेक प्रकार के हरेक लेवल के जोड़े आज क्या होता है क्योंकि इतना बड़ा अंतर करना पड़ता है जीवन में तो जो लोग बहुत शरणागत नहीं है वो लोग इतना बड़ा अंतर कर नहीं पाते जीवन में इसलिए उनको हम क्या बताएंगे कि आप आज के समाज में रहो कोई बात नहीं अपना जॉब करो जो भी करते हो करो और भक्ति भी करो साथ में यही करके हमको आगे बढ़ाना पड़ता है वो भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल रहता है असत संग सब आएगा अभी हम जो चौसठ अंग देखेंगे तो असतसंग छोड़ना है ये सब करना है वो सब कर नहीं पाते तो इसलिए उनको तो हम ये नहीं कह सकते कि आप आप इसी समाज में रहो और इस प्रकार से जैसे पहले लोग भक्ति करते थे उस प्रकार से भक्ति करो ऐसा होता नहीं है ऐसा वो नहीं पाएगा उनकी वो उतना बदल नहीं पाएंगे वो अपने जीवन को और जहां तक तो देवी देवता की पूजा है तो वो तो वर्णाश्रम होता है आज का समाज है वो तो एक जो भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं अनन्य भक्ति इसको करने तो देवी देवता के शरण में गए मतलब अभी विष्णु के शरण में नहीं है एक शरण होनी चाहिए विष्णु की तो उनको हम अभी किसी को हम ये क्या करते कि चलो आप ये नाम ले लो भगवान का हिसाब करिए ठीक हो जाएगा लेकिन मेरे हिसाब से वो भी अनुमोदित नहीं है हमसे कम, कम हमारे लिए हमारे लिए उनको ये बोलना अनुमोदित नहीं क्योंकि हम भी फिर उसमें थोड़े समय पर फंस जाएंगे ऐसा नहीं हो जाए यह एक पॉइंट है क्योंकि दूसरों को अनुमोदित करते अनुमोदन करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें विश्वास करना शुरू कर देते तो हमारी एक शायद थोड़ी मतलब एक तो ही लेकिन भगवान से कुछ भौतिक चीज मांगने की इच्छा हो जाए ये एक बात है और दूसरी बात ये है कि जब पूरा समाज ही पाप कार्य में लगा है और उसके साथ ये लोग भी साथ चल दिए हैं समाज के साथ अभी उसमें थोड़ा उसमें बहुत ही स्ट्रांग भक्ति है वो थोड़ा उठा पाती है लोगों को अभी उसमें भी हम यदि मिश्रण करके दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप ठीक है ना भगवान के पास ये मांग लो भगवान के पास वो मांग लो तो फिर वो जो भक्ति कर रहे हैं बहुत कम हो जाती है इसके कारण और कठिनाई है उनको आगे बढ़ने में ऑलरेडी वो प्रतिकूल अवस्था में है वर्णाश्रम नहीं होने से और उसमें भी हम मिश्र भक्ति का उनको प्रचार कर रहे हैं तो मिश्र भक्ति वर्णाश्रम जब स्थापित है ऐसे प्लेटफॉर्म में जो मिश्र भक्ति वो थोड़ी रंग लाती है मिश्र भक्ति है तो भी उसका सही प्रभाव रहता है भक्ति में थोड़ा मिश्रण भी है तो लेकिन जो वर्णाश्रम का जहां प्लेटफॉर्म नहीं है जिन सबका जीवन पाप ही पाप में ही रहता है तो उसमें तो हम यदि मिश्र भक्ति अनुमोदित करते तो उसका कुछ लाभ नहीं है वो मतलब भक्ति में कुछ मिश्रण भी करके देना चाहते तो वहां पे वो प्रचारित करना सही नहीं रहेगा प्रभु जी का फिर एक प्रश्न लिखकर क्या आया है इसमें वो अपना क्योंकि ये कन्वर्सेशन चल रहा है तो उनको एक प्रश्न कर हम्म हम्म हम्म हम्म हम शांति शांति से ज्यादा मतलब एक शांति और एक शांति कम का शांति कर ये किया और दूसरा इवन स्क्रीन पर जाईते या सब हम ग्रह के प्रेजेंटेशन डिफरेंट अवतार करके शांतिकरण हम्म हम प्रश्न ये है कि ऐसा लगता है कि सेब साइट तो यही है कि जो भी होगा होगा हमारा ही किया जा है तो इसलिए आएगा तो आता है ताने तो भगवान की हम शरणागति जिस प्रकार से उसी प्रकार से रखेंगे हम इसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे उसको झेलेंगे यही बताना सबसे सेफ और अच्छा है और ऐसा ही करना चाहिए यही सबको अनुमोदन देना चाहिए ऐसा है कि फिर और क्या करना चाहिए नहीं तो क्या शांति कराओ देवी देवताओं के हिसाब से शांति कराओ वो नहीं तो कम से कम चलो भगवान के अनुसार वैष्णव विधि से शांति कराओ क्या ऐसा अनुमोदन करना अच्छा है उसमें तो बहुत डेंजर हो सकता है लोग नहीं कर पाएंगे न, करेंगे तो उनकी तो अच्छा सेफ तो यही है ना कि करो और दूसरा प्रश्न यह है कि इवन हमको यदि विधि भी करनी है तो गौड़े संप्रदाय में जो सतक्रिया सारदीपिका इत्यादि ग्रंथ है उसके अनुसार करें क्यों हम श्री वैष्णव के वहां जाकर के विधि को सोचने का माधव के वहां पे जाकर विधि को सोचने का प्रयास कर रहे हैं यह दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये बात सही है जैसा मैंने कहा भागवतम से तत्कम्पमीक्षा माना यह श्लोक के अनुसार ही चलना चाहिए प्रभुपाल ने कहा यह इसकोन के भक्तों का गाइड है इसलिए इसको भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए किंतु हमेशा प्रचार में एक बात आती है कि जिनको हम सलाह दे रहे हैं जैसे गुरु है अपने शिष्य को सलाह दे रहा है गाइड कर रहा है तो उसमें जो गाइड हो रहा है जो शिष्य है उसकी अर्हता भी देखनी पड़ती है कि वो क्या लेवल में है उसकी स्थिति क्या है आ, वो जो उसका अधिकार है उसके अनुसार भी गाइडेंस देना बहुत आवश्यक रहता है क्योंकि मान लो कि वो तो तैयार ही नहीं है इस विषय के लिए कि जो भी दुख आएगा ये वाला दुख तो मैं नहीं झेल पाऊंगा इसलिए इसका तो कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा आपने सब समझा है समझाना तो इसी प्रकार से लेकिन बहुत सब प्रयास करने के बाद भी दिख रहा है कि इसी प्रकार जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ था नारद मुनि ने बहुत समझाने का प्रयास किया अंत हो ध्रुव महाराज बोले कि आपकी सब बात सही है लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है मुझे तो ये करना है तो फिर क्या गुरु को छोड़ देगा भाई तो तुम जाओ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता तो तो फिर हो सकता है कि वो भक्ति से बाहर जा करके देवी देवताओं की शरण ले ले तो इसलिए आचार्यों ने बताया है और ये शास्त्रों में भी है कि भक्ति के अंतर्गत ही विधियां भी दी है ऐसी भगवान की शरण ग्रहण करके उनकी जो विधिया है उसके अनुसार चलो शांति करा दो ठीक है आपको इतना विश्वास मतलब उनका श्रद्धा इतनी प्रबल नहीं है कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वक्रमक तो इतनी प्रबल श्रद्धा नहीं है उस श्रद्धा में थोड़ी कमी है तो वो कमी के कारण वो भगवान की शरण से दूर नहीं चला जाए तो भगवान में ही क्योंकि भगवान बताते अका असर्व काम हुआ मोक्ष काम हो जाए भागवतम में तो ये चीजें भी है ऐसा नहीं है कि देवी देवता दे सकते भगवान नहीं दे सकते लेकिन भगवान नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है ये विष है तो क्यों अननेसे लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति में है तो कभी कभार ये भी देना पड़ता है उस तरह से सोच करके एक गुरु को कभी ऐसा भी गाइडेंस देना भी पड़ता है ऐसा हो सकता है तो जैसे हम विस्तार करते हैं प्रचार का ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर लाना है भक्ति में तो उसमें फिर अलग अलग प्रकार के अधिकारी आएंगे तो उनके लिए शास्त्रोक्त विधि होनी चाहिए हमारे पास शास्त्रोक्त विधि में दो है एक है जो भगवान को ही सर्वस्व मान करके उन्हीं के अनुसार चलना चाहते हैं तो उनकी ये सब कामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रोक्त विधि विष्णु भक्ति ही है और दूसरी विधि है शास्त्रोक्त जिसमें लोग भगवान को सर्वस्व समझ करके सब कुछ उनके अनुसार नहीं करना चाहते है मतलब भगवान ही जिनके देवता नहीं है दूसरे भी देवता हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाना ग्रहों की शरण में जाना इत्यादि भी शास्त्रोक्त विधि है दोनों विधि शास्त्रोक्त है तो जो विष्णु यक्ष देवता था वैष्णव जिसके देवता विष्णु है वो वैष्णव है तो इसलिए वैष्णव के लिए शास्त्रोक्त विधान है इस प्रकार के जो अधिकारी है जिनको भौतिक कामनाएं भी पूर्ण करनी पड़ेगी या करनी है या विवश होके करनी पड़ती है हो सकता है कि परिवार में एक व्यक्ति है मैं तो शुद्ध ही रखना चाहता हूँ उसको तो है नहीं इसका ये तो होना ही चाहिए कुछ भी करके तो अंत तो गचवा उसका कोई समाधान है ऐसा जरूरी नहीं तो ठीक है फिर मजबूरन वो करना पड़ेगा तो ठीक है तो फिर भगवान से कुछ इस प्रकार से याचना करके ग्रह की शांति करवा दी तो पत्नी की हो गई मिश्र भक्ति लेकिन पति की मिश्र भक्ति नहीं हो जाएगी क्योंकि उसने अश्रद्धा से वो किया है ये भी जीव गोस्वामी बताते हैं श्रद्धा नहीं रख करके जो कार्य करते उसका अः फल वो नहीं लगता है उसको तो इसलिए पति की तो शुद्ध भक्ति ही रही लेकिन वो पत्नी के लिए उसको तो करना पड़ा इस प्रकार वैसे अलग अलग जो अधिकार है उसके अनुसार दिखाना पड़ता है मार्ग तो इसलिए वैष्णव को मार्ग दिखाना है तो हमको पता होना चाहिए ये वाला बताना पड़ेगा वो तो क्या कर सकते हैं लेकिन श्रेषेष्ट वस्तु है और कब सबसे जल्दी प्रगति करने वाले कराने वाली जो वस्तु है वो है कि कोई इस प्रकार से शांति विष्णु वैष्णव पद्धति से भी शांति कराना या कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त मांगना ये सब नहीं करना चाहिए ये सबसे ज्यादा जल्दी प्रगति कराने वाली विधि अन्य अभिलाषित शून्यम यहाँ पे होता है बाकी में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिश्रण है इसका नहीं कि वो मान लो थोड़ा मिश्रण इस कार्थ ये नहीं कि उसकी प्रगति जीरो हो जाती है या उसकी श्रद्धा जीरो हो गई नहीं वो भी प्रगति करेगा ठीक है लेकिन वो थोड़ा मिश्रण गिना जाएगा ऐसे अभी यहाँ पे एक लिखित प्रश्न आया है कृष्णा कृष्णा गीता में अर्जुन को कहते हैं कि यदि अर्जुन नियमों से परे हैं, तो भी आदर्श स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी भक्ति में रहेंगे या नहीं पता नहीं ऐसी परिस्थिति में पिंडदान आदि न करके उन अभक्त बच्चों के लिए क्या गलत आदर्श बनेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई शुद्ध भक्त भी क्यों नहीं बन गया हो सभी वर्णाश्रम के नियम से परे क्यों नहीं हो गया फिर भी उसको जो समाज के नियम है वर्णाश्रम समाज के नियम है वो पालन करते रहना चाहिए क्योंकि वो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अनुयायियों के लिए लोगों के लिए कि इस प्रकार वो सही आदर्श प्रस्तुत कर लोक लोक संग्रह यदि जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे होकर के शुद्ध हो गया है वर्णाशम से परे हो गया है वो अपने वर्णाशम कर्तव्य छोड़ देता है तो दूसरे लोग जो उससे परे नहीं है वो उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और उसके कारण वो लोग का पतन हो जाता है ये भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता की श्रद्धा में कहते हैं तो अभी हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए पिंडदान इत्यादि जो वस्तुएं हैं तो हम उसको करते हैं, भले हम उससे परे हैं लेकिन क्योंकि हमको पता नहीं हमारी अगली पीढ़ी जो है तो वो हो सकता है भक्त नहीं बने, भगवान विष्णु कोई शरणागत नहीं रहे तो उस केस में वो हमें आदर्श लेंगे कि हमने पिंडदान छोड़ दिया तो वो भी पिंडदान नहीं करेंगे तो वो तो ना तो भक्ति में रहे और ना तो सामान्य वर्णाश्रम में भी रहे तो वो लोग तो वो लोगों को तो फिर नुकसान होगा पाप कार्य लगेगा पाप हल लगेगा इन सब चीजों का और उन लोगों का तो मनुष्य जीवन से भी बदल हो जाएगा तो क्या हमको ऐसे करते नहीं रहना चाहिए ये प्रश्न है क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यद यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व तरोजना जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं ऐसे ऐसे दूसरे लोग उनका अनुकरण करते हैं अनुसरण करते हैं तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है इसमें एक चीज हम समझ लें कि हम जो विष्णु भक्ति से जो विधि पालन कर रहे हैं विष्णु भक्ति के साथ साथ वर्णाश्रम दैव ये जिसे कहते हैं वो जो विधि पालन कर रहे हैं तो उसमें देवी देवताओं की पूजा पितृकर्पण इत्यादि नहीं करना देवी देवताओं की पूजा नहीं करना ये भी शास्त्रोक्त विधि है देवी देवताओं की पूजा नहीं करके हम किसकी पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो शास्त्रोक्त विधि है ऐसा नहीं कि शास्त्रोक्त नहीं है हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के खानदान में एक देवता की पूजा चली आती है कुल देव या कुल देवी ऐसा कहते हैं तो पहले भी इसी प्रकार से चलता था तो विष्णु पूजा भी ऐसा हो सकता है कि कुल देवता की तरह चली आएगी और सामान्य रूप से विष्णु पूजा छोड़ना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं रहता है ऐसे जो वर्णाश्रम का पालन कर रहे तो अपने कुल देवी कुल देवता को छोड़ते नहीं इसलिए यदि ऐसे कुल देवी की या कुल देवता की तरह विष्णु आ रहे हैं हमारे मतलब हमारे तो वास्तव में कुल देवता विष्णु ही है एक तरह से तो अचुत गोतरा तो मान लो कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे जाते हैं आगे तो कुल देवता किस ही बने रहे अभी कोई जो उसको शुद्ध भक्ति के उससे पालन कर रहा है उसके लिए उसके लिए वो तो शुद्ध भक्त है नहीं तो चलो हमारे पीढ़ी में इस पर इसी प्रकार से पर्ची आ रही तो हम इसीलिए उसका पालन करते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकार की तरह चल रहा है उनका कार्य तो अभी मान लो कि हम कहते हैं कि वो तो भक्त नहीं बनेंगे तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो पूरा संबंध ज्ञान स्वीकार नहीं करके भी विष्णु की पूजा करते रहे तो, तो कुल देवता देवता की तरह विष्णु पूजा, पूजा करते हैं। जो विष्णु पूजा करते वो विष्णु पूजा करते है तो इसमें ऐसा ही ऐसा तब हो सकता है कि विष्णु पूजा छोड़ करके कहीं और भागेगा जब उसने पूरे कुड़ का जो चल रहा है वो विधि और वर्णाश्रम विधि उसको लात मारी है कि मैं तो वर्णाशं के अनुसार नहीं चलने वाला तभी जा करके ऐसी चीज हो पाती है और ऐसी सिचुएशन में तो वो आप यदि पिंडदान भी करते होते हैं तो पिंडदान भी नहीं करेगा जिस प्रकार से आप विष्णु पूजा कर रहे थे और उसके अनुसार तीजे कर रहे थे तो उसका उसका उसने अनुसरण नहीं किया तो ऐसा क्यों हम समझते हैं कि हम पिंडदान करते हो तो पिंडदान वो करता रहेगा ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि वो पिंडदान करता रहेगा जब दो पद्धति तीन पद्धति आप जो कर रहे हो वो सबको छोड़ रहा है उसका अनुसरण नहीं कर रहा है तो पिंडदान का अनुसरण क्यों करेगा ऐसा नहीं होता है और न ही जो लोग पिंडदान करते विष्णु की पूजा नहीं करते हैं वैष्णव वर्णाश्वर समाज की मैं बात कर रहा हूं तो तो वो लोग ऐसा सोच करके नहीं चलते थे कि मेरा बेटा आगे जाकर के यदि विष्णु पूजक बन गया तो, तो पिंडदान छोड़ देगा तो इसलिए मैं भी पिंडदान छोड़ दू अभी और केवल विष्णु की पूजा करूँ नहीं तो आगे आने से उसका क्या होगा उस प्रकार से नहीं रहता है विधि क्या है कि हमको अपना जो स्वधर्म है वो अपना बेटा आगे जाकर के क्या बनेगा उसके अनुसार निश्चित नहीं करना होता है ये विषय समझना बहुत आवश्यक है हमारा स्वधर्म जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया है हमको अपना स्वधर्म उसको करते रहना है पॉइंट ये है वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण तीसरे हम ये सब बता रहे हैं सबका अपना अपना जो स्वधर्म है वो उसको करते रहना है ताकि जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी अपना अपना स्वधर्म करते हैं दोनों के स्वधर्म में भेद हो सकता है जैसे यद्यद आदर श्रेष्ठ अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन और ऐसे सब जो राजागण हैं वो तो बहुत ही ऐश्वर्यमय जीवन जीते है सौ से भी ज्यादा सेवक तो उसको चाहिए केवल स्नान करने के लिए गुरु महाराज की पुस्तक ज्वार कल्चर एजुकेट एंड बिहेवियर उसमें एक विषय गुरु महाराज रखे है कि राजा कैसे स्नान करता है उसका विवरण ये दिखाने के लिए कि राजा कितना रॉयल जीवन जीता है तो वो ऐसा आचरण कर रहा है तो एक सामान्य आदमी भी क्या उसी की तरह आचरण करेगा कि नहीं मुझे भी अभी सो सेवक चाहिए स्नान करने के लिए राजा हाथी के ऊपर भी जाएगा जहां भी जा रहा है तो क्योंकि तो सामान्य किसान भी यह सोचेगा मैं भी हाथी के ऊपर जाऊँगा जहां जाना है उस प्रकार से बात नहीं हो रही है यहाँ पे आज तक क्योंकि राजा अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है तो जो व्यक्ति यहाँ पे है वो अपना स्वधर्म पालन करेगा तो उसी प्रकार से जो भक्त है वो वैष्णव है और वैष्णव का जो स्वधर्म है दोनों भौतिक और आध्यात्मिक वो यथारूप जब वो पालन कर रहा है बिना किसी आ, समस्या के बिना किसी रुकावट के उसको पकड़ के रखा है कितनी भी रुकावटें हैं तो वो स्वधर्म जो पालन कर रहा है उससे जो दूसरे लोग हैं चाहे पुत्र हो या आने वाली आगे की संतानें हो वो लोग ये सीख लेंगे ये अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं तो हमको अपना स्वधर्म पालन करना है अनुकरण की बात नहीं है यहाँ पे तो इसलिए वो देखेंगे वैष्णव थे और वैष्णव का स्वधर्म यह होता है इस प्रकार से कि अभी मैं वैष्णव नहीं बनना चाहता मान लो मान लो मैं कुछ और करना चाहता हूँ वर्णाश्रम के अंतर्गत ही वर्णाश्रम के बाहर गए तो नास्तिक बन गए फिर उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन अंतर्गत है तो तो वो शिव जी के भक्त बन गए चलो शिव जी के भक्त शिव जी के भक्त के जो स्वधर्म है उसको वो पालन करने पड़ेंगे उसमें भी वर्णाश्रम तो कॉमन है लेकिन उसमें फिर शिवजी की पूजा आएगी और फिर साथ में पिंड भी आएगा ऐसा तो नहीं कि वो सब छोड़ देगा केवल शिव जी की भक्त बने और बाकी सब तो छोड़ दिया ऐसा नहीं हो सकता है तो ये स्वधर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये सबको समझ में आना चाहिए स्वधर्म है सबके अपने अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ अधिकार या, या निष्ठा जिस जिस अधिकार में वो है उस प्रकार से उसकी स्थिति है इसके अलावा आज के युग में ये पिंडदान और देवी देवता की पूजा पितृतर्पण ये चीज फल भी नहीं देती है क्योंकि इन चीजों के लिए जो आवश्यक अधिष्ठान करता करण चेष्टा ये सब की जो आवश्यकताएं हैं वो सब नहीं है शुद्ध सामग्री नहीं है शुद्ध ब्राह्मण नहीं है शुद्ध मंत्र नहीं है इसके कारण ये सब फलदाई नहीं बनते हैं इसलिए कलयुग में देवी देवताओं की पूजा बहुत ही क्षीण फल देने वाली है इसलिए मुख्य फल तो केवल हरिनाम से ही प्राप्त होता है इसलिए एक तरह से हरिनाम से ही सभी प्रकार के फल प्राप्त होने वाले हैं यदाप्नौती तदा आप नी कल संकीर्तिय केशवम जो जो चीज जो जो युग में अलग अलग पद्धति से मिलती थी वही चीजें कलियुग में केशव का संकीर्तन करने से प्राप्त हो तो गई उसमें भौतिक भी आ गया आध्यात्मिक भी आ गया और मुक्ति भी आ गई भुक्ति भी आ गई सब कुछ आ गया उसमें तो इसलिए हमको पिंडदान इत्यादि करके अः लोक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोक संग्रह कर रहे हैं सबको नाम करके सब कुछ मिल जाएगा उसके लिए ये कलियुग की विधि है ठीक है अभी ये का कुछ प्रश्न था तो यदि वो यहाँ पे हो तो पूछ तो भी हम्म तो उस प्रश्न ये है कि अभी वर्णाश्रम तो स्थिति में है नहीं सब लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं सिटी में भी गांव में भी अलग अलग जगह पे अभक्त हैं वो कोई कष्ट में आता है तो हम जब उसके पास जाते हैं तो क्या हम उसको ये निवारण दे सकते हैं कि आप हरि नाम करो उससे आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा हो सकता है ऐसा करने पर फिर उसको श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाए तो भक्त भी बन सकता है तो क्या ऐसा करना चाहिए ये प्रश्न है सही तो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा हमने अभी चर्चा की, की आधुनिक जगत में जो भी है जो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं चल रहा है तो वो लोग तो पूरी तरह से पाप में जीवन ही जी रहे हैं, विकर्म ही कर रहे हैं सब प्रकार से वर्णाश्रम का प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो ऑलरेडी वो बहुत पाप कर्म में लगे हैं बहुत ही में है। उसमें से मात्र और शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो उनको ऊपर उठा सकता है उसको भी हम नहीं दे रहे उसको केवल निश्चित करके कुछ दे रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता उसको वो तो उस आ, मतलब उस, उस प्रकार से हमने जब चर्चा की कि वर्णाश्रम का प्लेटफॉर्म है तब तो जाकर करके आप थोड़ा मिश्रण वाली भक्ति भी करेंगे तो भी लाभ होगा लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो पाप कार्य में हमेशा लगे हुए हैं और उनको बता करके आप खुद भी धीरे धीरे उसी के अनुसार कार्य करना आपका तो हनन हो ही गया क्योंकि आप अपराध भी बता रहे हो हरिनाम का एक अपराध है ना अभी अभी क्या चल रहा है उसके विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज इस विषय को काफी अपने प्रवचन में चर्चा किए हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं कि आप सोचते हैं कि उसको हम कुछ भौतिक दे करके मतलब भौतिक भौतिक भो, चीज ठीक होगी बता करके उसको लेकर के आएंगे और फिर उसको धीरे धीरे प्रगति कराएंगे गुरु महाराज कैलकुलेशन करके देखे मान लो कि आज प्रोग्राम किया प्रोग्राम के बाद आपने इस प्रकार से प्रचार किया कि हजार लोग आ गए टोटल आपके अंदर गए। अभी आप धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं कि तो वो हजार में से सबको शुद्ध करेंगे धीरे धीरे तब तो जैसे एक एक एक एक एक करके नियम बताते हो एक एक करके सब शुद्धि बताते हो कि ये नहीं मांगना चाहिए वो नहीं मांगना चाहिए एक्चुअली में तो ये है तो ऐसा ऐसा करके आपके लोभ कम हो रहे पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि आपने पहले अपराध प्रचार कर दिया हरिनाम को एक शुभ सकम कार्य के समान करके प्रचार कर दिया तो आपने तो पहला अपराध कर दिया और सब लोगों की मन में यह अपराध बैठा दिया अभी हजार लोग सोच रहे हैं कि हरि नाम है मुझको दुख से दूर छुड़ाने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए तो वो सब लोग अपराध तो कर ही रहे हैं। अपराध पूर्ण हरि नाम करना सिखाते हजार लोग अपराध युक्त हरि नाम कर रहे हैं आपने बोला इसलिए अभी जब आप वास्तविकता बताते तो कम होना शुरू हो जाते हैं अंत तत्वा दो तीन मतलब कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये हजार के दस बच गए फॉर एग्जाम्पल उसकी जगह उतना ही समय आपने यदि शुद्ध प्रचार किया हो तो, तो एक एक करके दस तो आ जाते और आपको शुद्ध प्रचार अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझना है तो इसलिए आधुनिक जो व्यवस्था है जिसमें सब लोगों का जीवन पापमय उसमें ही पड़ा है तो उसमें शुद्ध हरिनाम और शुद्ध भक्ति का ही प्रचार एकमात्र जरिया है मिश्र का तो प्रश्न ही नहीं है टाइम है से लाख जाने वाले मिस्टर जो, जो, वे जो हैं उनका जो नहीं, है। कुछ हुआ। नहीं हुआ उससे तो बेटर है कुछ हुआ लेकिन आपकी जो शक्ति है वो इतनी शक्ति कहीं और लगाते काफी दूसरे शुद्ध मिलते हैं इसके अलावा आपका प्रश्न यही है कि ऐसे तो एक्सपांड कैसे करेंगे नहीं तो तो प्रभुपाद को भी यही प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर शिला प्रभुपाद ने शास्त्र से ढूंढा उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसा प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे हैं उस प्रकार से करेंगे तो तो केवल दस लोग आएंगे बाकी सबका क्या तो इसलिए प्रभुपाद प्रचार कर रहे उस तरह से नहीं दूसरी तरह से करते हैं तो दूसरी तरह क्या है दूसरी तरह है मेरे हिसाब से ऐसा फिर दूसरे ने सोचा मेरे हिसाब से ऐसा किसने सोचा मेरे हिसाब से ऐसा इस तरह से सब अपना अपना प्रचार की पद्धति बनाए। प्रभुपाद ने क्या सोचा कि अभी हम जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं वो ब्राह्मण और सन्यासियों को लाने के लिए बाकी सब वर्ग इसमें नहीं लग आ सकता है वो प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे थे जिस प्रकार उसमें से जो आया उसमें भी सब लोग टिक नहीं पा रहे तो प्रभुपाद ने सोचा ये पद्धति तो पूरे विश्व में सबको भक्त बनाने के लिए सक्षम नहीं है प्रभुपात का मिनिस्टर था 14 फरवरी 1977 सौ तो क्या करना होगा यदि चैतन्य महापुरुष कृपा को पूरे विश्व में फैलाना है तो क्या करना होगा हाँ तो कृष्ण के सिस्टम से प्रचार करना होगा स्वे स्वे कर्मण्य विरता वर्णाश्रम स्थापित करना होगा ये शिला प्रभुपात ने विचार किया कैसे विचार किया कि अलग अलग अलग अलग इच्छाओं वाले लोग हैं उसमें से हम तो जिनकी अकाम है जिनकी इच्छाएं नहीं उन्हीं को कैटर कर पा बाकी सबका क्या इच्छा छोड़ने की तैयार नहीं है तो वो इच्छाओं वाले जो अधिकार हैं अलग अलग अलग अलग अधिकार हैं अधिकारी हैं जो अलग अलग, -अलग लोग हैं इनका अधिकार ये ये -अलग, अलग अलग लेवल पे हैं तो उनको शास्त्र कैसे कैटर करते प्रभुपाल ने ये सोचा जबकि दूसरे भक्तों ने क्या सोचा कि ऐसे लोगों को हम कैसे कैटर कर पाएंगे ऐसे लोगों को हम कैसे भक्त बना पाएंगे शास्त्र का विचार नहीं किया तो प्रभुपद ने क्योंकि शास्त्र का विचार किया तो शास्त्र के अनुसार ये अधिकार वाले लोगों के लिए यह विधियां जरूरी है तो विधि निषेध की बात है ना तो ये अधिकार वाले जो लोग हैं उनके लिए विधि निषेध शास्त्र के ये भाग आवश्यक है तो इसलिए वरना होना चाहिए तो वो विधि निषेध तो सब शास्त्र से ही आते हैं वो हम अपने नहीं बना सकते पॉइंट ये है जो तो विधि भक्ति भी प्रभुपाद प्रचार की शुद्ध भक्ति वो भी शास्त्र से आई है और जब अधिकारी के स्तर के हैं इससे तो उनके लिए जो विधि निषेध है वो भी शास्त्र है वो समझ इसलिए, बोले कि इसलिए तो ये की कृपा प्रभुमेंट इसका सोचा है और क्योंकि हम उसको नहीं टिक पाएं उस प्रकार से, तो इसलिए हम अपने हिसाब से उसको डायल्यूट कर रहे हैं। इसलिए डायल्यूट हो रहा है क्योंकि हम दूसरे अधिकारी लोगों को लेके आना चाहते है लेकिन विधि निषेध वो उसी लग उसी के लगाते हैं जो परम जो उच्च लेवल के उनके विधि निषेध जो नीचे लेवल के उनके लोग के लगाते हैं तो वो विधि निषेध मतलब उसमें क्या होता है निषद तो कुछ पालन नहीं करेंगे और विधि पालन मतलब वो लोग क्या करेंगे उसमें से जो जो आ, क्या बोलते हैं अलावंसिस है वो ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं मतलब गुरु बनना है तो गुरु बनने में गुरु पूजा होती है मान सम्मान होता है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गुरु ऐसे होते हैं लेकिन थोड़ा आइडिया देने के लिए मान लो किसी को गुरु बनना है तो गुरु बनने में मान सम्मान मिला मिलता है वो ले लिया गुरु बनने में जो पैसा आता है वो ले लिया ऐश्वर्या ले लिया राजा की तरह का होता है ये सब ले लिया लेकिन गुरु का एक मुख्य कर्तव्य है शिष्य को प्रताड़न करना उसको ट्रेन करना उसको लेकर के जाना जहां पे गलती कर रहा है बताना और उसमें झगड़े होते हैं कष्ट होता है तो वो कष्ट नहीं लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई तो इस प्रकार से जो भक्त होता है तो वर्णाश्रम की विधियों से जो समस्या होती है वो लेना नहीं चाहता है लेकिन उसकी स्थिति वर्णाश्रम विधि तो वो भक्ति में आ जाता है सोचता है कि भक्ति में आ गया तो वर्णाश्रम से परे हो गए फिर भक्ति के भी जो शुद्ध होना था वो नहीं लिया शुद्ध उसकी जो विधियां थी वो नहीं ली नहीं नहीं मैं तो ये भी करूंगा और ये भी चाहूंगा मैं तो वो भी करूंगा और वो भी चाहूंगा चार नियम थोड़ी न पालन होते इसमें तीन करूंगा एक नहीं करूंगा फॉर एग्जाम्पल तो सब खिचड़ा हो गया तो इसलिए सब वर्णाश्रम की आवश्यकता है सबको यदि कैटर करना है सबको इसमें शामिल करना है भक्ति में तो जो जिस जिस अधिकार पे, वहां पर रह करके भक्ति का अनुशीलन करें यह बनना है। तो पालन है, है। पालन पालन करने कराती कर रहा ऐसा hmm. तो भी मतलब तो कि नहीं मुझे। लेकिन भी भी मैं नहीं नहीं नहीं कर कर और सही है पा पा रहा रहा रहा तो हो तो अलग जैसे कोई नहीं नहीं करता है, तो तो वो करता है, है, तो पा रहा हम्म, उसने उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी आप ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि ठीक है मान लो कि कोई ब्रह्मचारी मान लो या सन्यासी है उसने नैतिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया क्या करो मुझसे चौथा नियम पालन नहीं होता है असामर्थ्य है असामर्थ्य तो विवाह करो क्योंकि वो विधान है ऑलरेडी विवाह करने के बाद पालन नहीं हो रहा है तो बोल सकते हो कि भाई असामर्थ्य कोर्स ये ब्लैंकेट रूल नहीं है अल्टीमेटली गुरु के अंतर्गत ये सब कार्य निर्णय लेने होते हैं लेकिन मैं दिखा रहा हूँ असामर्थ्य करके बैठ गया असामर्थ्य होता नहीं है इसलिए हिम्मत हार जाना और असमर्थ्य होने में बहुत बड़ा अंतर है कुछ लोग ऐसे ही हथियार त्याग देते क्योंकि कष्ट नहीं लेना लड़ने में कष्ट होता है तो कष्ट नहीं लेना इसलिए त्याग करो हो गया मेरा नहीं होगा हाँ त्याग देते हैं तो वो होना और असामर्थ्य होना दोनों में बड़ा अंतर है असामर्थ्य मतलब लड़ने के बाद भी पूरी मेहनत करने के बाद भी वो हो नहीं रहा है तब उसको असामर्थ्य कह और वो असामर्थ्य में अभी शास्त्र का क्या निर्देश है वो देखना चाहिए जैसे यदि ब्रह्मचारी है और उससे नियम पालन नहीं हो रहे असामर्थ्य भी है तो शास्त्र का निर्देश है विवाह करो ठीक है तो विवाह करके फिर ट्राई करके देखो फिर भी नहीं हो रहा है तो अभी क्या शास्त्र का निर्देश है वो देखना चाहिए थी। ठीक है यहाँ पे विराम देंगे शील प्रभुपाद की जाय शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाए श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जाए गौरव प्रेमानंदे